महाभारत आश्वेधिक पर्व चतुष्पचाशत्तमो अध्यायः भगवान श्रीकृष्ण का उत्तंक से अध्यात्म तत्व का वर्णन करना तथा दुर्योधन के अपराध को कौरवों के विनाश का कारण बतलाना उत्तंकवाच म्रूह के श्रुआ भी ध्यामी छापम वा तेजना उत्तंक ने कहा कि सौ जनार्दन तुम यथार्थ रूप से उत्तम आध्यात्मिक तत्व का वर्णन करो उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा साप प्रदान करूँगा वासुदेव वाच तमो रजस् सत्व च विधि भगवान सदाश्रयान तथा रुद्राण्वसुन्पे विधे मत प्रभुवान्नी कृष्ण ने कहा ब्रह्म आपको यह विदित होना चाहिए कि तमो रजोगुण रजो और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं रुद्रों और वसुओं को भी आप मुझसे ही उत्पन्न जाडिये मई सर्वाणि भूताप्य हम इसी तो हम भाते भूदत्त संसय संपूर्ण भूत मुझमें है और संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूँ इस बात को अच्छी तरह समझ ले इसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए तदा तथा तथा दैत्यगण सर्वान् यक्ष गसा नागा नपसरश्चं दिध्ये मभुवान्वर संपूर्ण दैत्यगण यक्षंधर्व राक्षस नाग और अप्सराओं को मुझसे ही उत्पन्न जानिए सदस्य प्राहुुरव्यक्त व्यक्तमें अक्षरम चक्षर चर्वे तन्मदात्मक विद्वान लोग जिसे सत असत व्यक्त अभ्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं यह सब मेरा ही स्वरूप है ये चाश्रम सुविधर्महान चतुर्धा विधता बुढ़े वैदिक चर्वाहि विधि मधात्मक बुणे चारों आश्रमों में जो चार प्रकार के धर्म प्रसिद्ध है तथा जो संपूर्ण वेदोक्त कर्म है उन सबको मेरा स्वरूप ही समझिए असत्य सदसत यद्यस्तम सद सत्परम परतरम मत्परतरम नीतवासनातनासद देव तथा उससे भी परे जो अव्यक्त जगत है वह भी मुस्नातन देवाधिदेव से पृथक नहीं है ओंकार प्रमुखा पेतान् पे विद्यम ृगुभव यूपम सोमं चरु होमंत्रा मखे अवतारम्वि हव्यं चिमा भृगुनंदन अध्वर्यो कल्पकश्चापिह भी परम संस्कृत भृगुश्रेष्ठ ओंकार से आरंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए यज्ञ में यूप सोम चरु देवताओं को तृप्त करने वाला होम होता और हवन सामग्री भी मुझे ही जानिए भृगुनंदन अधर्व अध्यो कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया हुआ हविष्य ये सब मेरे ही स्वरूप हैं उद्गाता चापि मह स्तौति गीता घोष महाध्वरी प्रायश्चित्सु महमण शांति मंगलवाचका सुमंते विश्वर्माण सततम द्वज सत्तम मम विदिस्त सतम धरमम अग्रज द्वज सत्तम मानस सर्वभूत देहात्मक बड़े बड़े यज्ञों में उद्घाता उच्चस्वर से साम करके मेरे ही स्तुति करते हैं ब्रह्मण प्रायश्चित्त कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण सदा मुझ विश्वकर्मा का ही स्तमन करते हैं जो श्रेष्ठ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है वह मेरा परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है मेरे मन से उनका प्रादुर्भाव हुआ है तत्रह वर्तमान बाहि संसर मणो वै जो निर्वर्ताम ही सत्यम धर्म संरक्षणार्था धर्म संस्थापना चैस्तैर्वैश्च रूपेश त्रिश्लोक सुभागव भार्गव उस धर्म में प्रवृत्त होकर जो पाप कर्मों से निवृत्त हो गए हैं ऐसे मनुष्यों के साथ मैं सदा निवास करता हूँ साधुश्रमण मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन उन रूपों और वेशों द्वारा तदन रूप बर्ताव करता हूँ अहम विष्णु रहम ब्रह्म सक्रोथ भूतग्रामस्य भूतग्राम सर्वस्था संहार एवच मैं ही विष्णु मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूँ संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रणय का कारण भी मैं ही हूँ समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा होते हैं अधर्मे वर्तमान सर्वेशा अच्त धर्म से तुम चलिते चलिते चलित जुगे ताज ताजोह नहीं प्रवेश हम प्रजानाम हितम्यम अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूँ जब जब युग का परिवर्तन होता है तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योगियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ यदा तो हम देव जो व्रता भृगुनंदन तदा हम देवव सर्व आचरण भी न संस जब मैं देव ज्योनी में अवतार लेता हूँ तब देवताओं के ही भाती सारे आचार विचार का पालन करता हूँ इसमें संशय नहीं है यदा गंधर्व जो न उ वर्ताम्बि भृगुनंदन तदा गंधर्व वर्व आचर इड संशय मृकुल को आनंद प्रदान करने वाले महर्षे जब मैं गंधर्व जोनि में प्रकट होता हूँ तब तो मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के ही समान होते हैं इसमें संदेह नहीं है नाग यदा यक्षरास योन यदा तदा चदा वर्ताम नागवत योन सुव विचराम जब मैं नाग योनि में जन्म ग्रहण करता हूँ तब नागों की तरह वर्ताव करता हूँ यक्षों और राक्षसों के योनियों में प्रकट होने पर उन्ही के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूँ मानुते वर्तमान एतु कृपणम जाचितामया नात सम्मोहा बचो गृहंत में हितम इस समय मैं मनुष्य योधि में अवतीर्ण हुआ हूँ इसलिए कौरवों पर अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग न करके पहले मैंने पूर्वक ही संधि के लिए प्रार्थना की थी परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होने के कारण मेरे हितकर बात नहीं मारी भयम च महदुदय्रासिता कुरो मोदे न भूत तो पुनर्यथावनो धर्शिता ते धर्मेणे संयुक्ता परिताकाल धर्मणा धर्मे दिखता युद्धे गर्गम न संशय इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने कौरवों को बड़े बड़े भय दिखाए और उन्हें बहुत डराया धमकाया तथा यथार्थ रूप से युद्ध का भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया परंतु वे तो अधर्म से युक्त एवं काल से ग्रस्त थे अतः मेरी बात मान्य को राजी न हुए फिर क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए इसमें संदेह नहीं कि ये सबके सब स्वर्गलोक सब में गए हैं लोके सु पाण्डवा शिव गताख्यातिम दिजोत्तम ए तत्ते सर्व्यातम जन्म तम परिपृक्ष्य थे विश्रेठ पांडव अपने धर्माचरण के कारण समस्त लोकों में विख्यात हुए हैं आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसंग का सुनाया इस स्त्री महाभारते आशमहिद के परमढ़ि अनुगीता परमढ़ि उतंकोपाख्या कृष्ण भाग के ही चतुष्पंचाशत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आशमिदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में उतंक के उपाख्यान में श्रीकृष्ण का वचन विषय चौवनवा अध्याय पूरा हुआ